विवेक चूड़ाणी स्थूलशरीर का वर्णन मज्जास्थिपलचरम तबाहुज धातुभिन्व पादोक्षो भुजपृष्ठमस्तकूपंगंगुक्त रुप में अहम ममेती प्रथित शरीर मोहास्पद स्थूल मित्रिय मज्जा अस्थि मेल मांस रक्त चर्म और त्वचा इन सात धातुओं से बने हुए तथा चरण जंघा वक्षस्थल छाती भुजा पीठ और मस्तक आदि अंगों पांगों से युक्त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 मात्रास्तरिया या विषया भंते शब्दादय पंच सुखाज आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं और इन्हीं की तन्मात्राएँ भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि पांच विषय हो जाती है या ये सुमूढ़ा सु रागो रूपाशन सुदुर्द आयांत निर्यांत ऊर्धमुच्च स्वर्म दूते नवे जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमाधम योनियों में आते जाते हैं विषय निंदा शब्दाद भी पंचभिव पंच पंचुणा पंच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 दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादी विषम निहंती भोक्ता दृष्टारम चक्षुषाप्यय दोष में विषय काले सर्प के विषय से भी अधिक तिब्र है क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है परन्तु विषय तो आँख से देखने वालों को भी नहीं छोड़ते विषया सा महापाशाद्यो विमुक्त साएव कल्पते कलपते मुक्त लाल शास्त्रेद्यपे जो विषयों की आशारूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है वही मोक्ष का भागी होता है और जो कोई नहीं चाहे वह छह दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो आपात वैराग्यवत मुक्षुन् भवाभ्य पारम प्रति मुद्यता आशा ग्रहो मज्जयतेराल कंठे विनिवर्त्य वेगा संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुआ क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशारूपी ग्रह अति वेग से बीच ही में रोक कर गला पकड़ कर डूबो देता है विषयाक्ष ग्रहो ये नहत सगछति भवां पारम प्रत्योहवर्जिता जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से जिस ये ग्राह को मार दिया है वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है छ बुद्धि मृत्युरप्य सब हित सुजन गुरुक्त गुरुक्त्या गुक्त प्रभुवती फल सिद्धि सत्य मिति विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले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 देह देहासिक की निंदा देह परार्थो अनुक्षण मनाद विद्याणमु पोषण ये समने नी जो अनादि अविद्या कृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतीक्षण इस परार्थ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 आत्मतत्व को देखना चाहता है वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्रह को पकड़ ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है मोहए महामृत्युर्मुक्ष मुमुक्ष मोहो विनर्जित न मुक्ति पदमर्हती शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी है मोहम्मत्युम देहदार दिशो यम जिता मन यो जाति परमं विष्णो पदम देह स्त्री और पुत्रादि में मोहरूप महामृत्यु को छोड़ जिसको जीतकर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं स्थूल शरीर स्नायुमेद मज्जा संकुल पूर्णम्र कुभ्यादचा मांस रक्त स्नायु नस मेद मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मलमूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अतिदनीय है पंचेकतेभ्यो भूतेभ्य स्थूले पूर्वक सनुत्पन्निद स्थूल भोगाएतन आत्मन अवस्था जागृस्तः स्थूलार्थनुभवत पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है इसकी प्रतीति की अवस्था जागृत है जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है बाहेंद्रिय स्थूल पदार्थ सेवा चंदन विचित्र करो तिजीव स्वयं तदात्मना तस्मात्ति वोष जागरे इससे तदात्म को प्राप्त होकर ही जीव माला चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को से सेवन करता है इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है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 स्थूल संभव जरा मरणा धर्म स्थौलदुविधा सुसुतावस्था वर्णाश्रदमा बहुधा यमा चो पूमानहुमुखा विशेषा स्थूल दे के जन्म जरा मरण तथा स्थूलता आदि धर्मः बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नियम और यम हैं, तथा इसी की पूजा मान अपमान आदि विशेषताएं हैं दस इंद्रियां, इंद्रिया बुद्धिंद्रिया श्रवण तदक्षे घसीव वाक्णिपादम गुदमप्युपस्थ कर्मेन्द्रिया प्रवणे न कर्मचो श्रवण त्वचा नेत्र भ्राण और जीवा ये पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है तथा वाक् पाणी पाद गुदा और उपस्थ ये कर्मेन्द्रिया हैं क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है अंत करण चतुष्ट निगद्यंतक मनोधिअहृति स्वृत्ति मनस्तु संकल्प विकना बुद्धि पदार्थावसा धर्मत अत्रहितहंकृति स्वार्थानुसंधान गुणे न चित्तम अपनी वृत्तियों के कारण अंतकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चार नामों से कहा जाता है संकल्प विकल्प के कारण मन पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि अहम् अहम् मैं मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार और अपना इष्टचिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है पंच प्राण प्राण पान बनो दब प्राण स्वयमे वृत्त भेदादिकेदा सुवर्ण सलीलाधिवत अपने विकारों के कारण स्वर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण अपान ज्ञान उदान और समान इन पाँच नामों वाला होता है